तूर्य अद्वैत तदयुक्त प्रपंच से तो आत प्राजन के तीन पाद जागृत स्वन सी अभिमानूल संसम उसे अत्युत तूरीय तुरीय अद्वैत है ये कहा गया था पूरे तो है तदीप प्रपंच जो हे द्वित अद्वितीय केशव अद्वैत केशव इत्यास्य प्रपंच प्रपंचो यदि विद्य संशय मायाद मद्वैत मद्वैत प्रपंचेत न संशय परमार्थतः प्रपंच यदि विद्येत तथा तो अनिवर्तित न संशय प्रपंच यदि वास्तव होता तो उसकी निवृत्ति होती इसमें कोई संशय नहीं प्रपंच वास्तव नहीं है तो प्रपंच की निवृत्ति होने पर अद्वैत होगा प्रपंच विद्यमान होने पर भी वास्तव नहीं विद्यमान जैसे बान होता है विद्यमान ही नहीं माया मातृदम द्वैतम इधम द्वैतम माया मातृ मिथ्या रजू सर प्रत परमा अद्वैतम द्वैत प्रपंच नया मात्र मिथ्या होने से पर अद्वैत है प्रपंच निवृत्तिया की आशंका पूर्ववादी अन्वदत प्रपंच के निवृत्ति होने पर सूर्य का ज्ञान होगा तो सूर्य अद्वैत हो जाएगा अद्वितीय हो जाएगा अविरुद्धम ये सिद्धांत की क्षमता पूर्ववादे अनुवाद करता है प्रपंच निवृत्तिया चेत प्रतिब यदि प्रपंच के निवृत्ति होने पर ही अद्वैत का तुरिया का ज्ञान होगा तो अनिवृत्त प्रपंच कथम अद्वैतमती ये पूर्व किसी कहता है प्रपंच के निवृत्ति होने पर यदि तुरिया का ज्ञान ऐसा मानेंगे तो जब तक प्रपंच है तब तो तक अद्वैत नहीं है तूर्य अनिवृत्त प्रपंच कथम अद्वैतमी तरी पूर्व प्रपंच निवृत्तेर अवृत्त सत्ता नाद अर्ति पूर्ववादी वृद्धि पूर्ववादीता है प्रपंच निवृत्ति पूर्व प्रपंच निवृत्ति के पूर्व प्रपंच है अनृत्त अनृत्त प्रपंचम्वाद निवृत्ति के पहले प्रपंच यदि हे तो अद्वैत सिद्ध नहीं सकता है पूर्वादी कत अनवृत्पचे कथम अद्वैत सिद्धांतिश्लोक उत्तर मच्यते उच्य सिद्धांतिगृत ठीक है कि प्रपंच से वस्तु अद्वैतापत्तिच्य कि वस्तुमी विकल्य आद अदैतापत्तिम अंगीक सिद्धांति प्रपंच के वास्तव है प्रपंच वस्तुपरमापे मेरे स्वीकृत महानकर अद्वैतापत्तिच्य है कहते हैं अथवा कि वस्तु प्रपंच वास्तवे ऐसा मन करके अद्यतानुपत्ति काल्प तो क्या आद्यपक्ष में यदि वास्तव हो तो अंगी अद्यतानुपत्तिम अंगीक अद्यतन अनुसार यदि प्रपंच वस्तु वस्तु तो पार्थि हो तो सिद्धांति कथा सत्यं एवं सै प्रपंच यदि विद्यता यदि प्रपंचवास्तव होता तो अद्यत नहीं हो सकता है ये ठीक है सूर्य अद्वैत नहीं होगा अद्यतन तरह ही कथम उपपद्य तो प्रपंच से अवस्तित्व पक्षी तदुपत्तिर इीस शंका करता है पूर्वी अद्वेत तो कैसे बनेगा कथम उपपद्ये तो प्रमाणिक कैसे होगा ऐसा शंका करने पर कर। सिद्धांत कहता है प्रपंच से अवस्तित्व पक्ष प्रपंच वास्तव है इसी पक्ष में सदुपत्ति तैत उपपत्ति अद्वैत संभव हैज्ज्वा सर्प इव कल्पन स विद्य सप्रपंच रज्जु में जैसे सर्प दिखता है भ्रांति काल में कितु हिन्ह कल नीयते कदाचि रज्जु में भ्रांति काल में भी नहीं अन्य काले में है, तो, तो काले में नहीं भ्रांति काल में ही नहीं कवल दीक्षता है ठीक इसी प्रकार प्रपंच दिखता है दिखने पर भी कल्पित है वास्तव नहीं यथा सर्पो रजा कल्पित वस्तु तो ना रजनी कल्पित सर्व भ्रांति काल में दिखने वाले सर्प वास्तव नहीं है उसी प्रकार तथा प्रपंचो की कल्पित नई वस्तु विद्यत कल्पित है वास्तव नहीं दिखता है ठीक रज में सर्व दिखता है तभी लोग भागते हैं भय करके प्रपंच से दिखता है स्वप्न भी सप्न प्रपंच दिखता है सब कुछ भुगत प्या की निवृत्ति भी होती है तो में कितु वास्तव नहीं है ठीक इसी प्रकार ये जागृत तो काल में प्रपंच दिखता है फिर भी वास्तव नहीं तथा तो तात्विकम अद्वैतम अविरुद्ध निशा अद्वैत तात्विक है पारमार्थिक अद्वैत में कोई विरुद्ध नहीं व्यावहिक अद्वैत कल्पित द्व्यत होने पर भी पारमर्थिक अद्वैत तात्विक अद्यतम अविद्धम उत्तम अर्थम व्यतिरेक मुखेन साधय व्यतिरिक अभाव करके उसके विपरीत कह करके सिद्ध करते हैं विद्यम चेत नहीं विद्यम न संचय यदि विद्यमान होता प्रपंच तो उसकी निवृत्ति होती कोई संचय नहीं विद्यम नहीं वास्तव तो उसकी निवृत्ति भी वास्तव नहीं ठीक यदि आत्मनि कारणाधीन स्थान प्रपंचे तो आत्मा प्रपंच यदि होता कारणाधीन कारण नैश्विक लोग परमाणु कारण सांख्य लोग प्रधान आदि कई कारण कहते विभिन्न प्रकार कारण के अधीन होकर के उत्पन्न होने होकर के प्रपंच यदि आत्मा वस्तुभूत होता तथा कृतक अन्य नि कृतक कार्य अनित जो कार्य सब अनिच है निवृत्ति अवश्य भावे नहीं निवृत्ति अवश्य होगी कार्य निवृत्ति क्या है कारण संसर्ग कार्य की निवृत्ति कारण संसर्ग घट है, है कार्य उसकी निवृत्ति है घट नष्ट हो गया मृद हो गया तो कारण संसर्ग कारण में हो जाना कारणात्मस्था में कारण रूप हो जाना कारण को साधार प्राप्त करना प्रपंच कार्य है तो उसके कारण परमाणु हो प्रधान हो जो कारण है तभी रूप हो जाना यह निवृत्ति है अतः सबकी कारण प्रपंच निवृत्ति अनातंकवाद अद्वित अनुपृत्ति आसंकेत और यदि कारण है कार्य के निवृत्ति होने पर प्रपंच कार्य उसके उसकी होने मतलब कारण रूप हो गया तो कारण एक तो रह गया आत्म से धिन्य के कारण रह गया प्रधान परमाणु आदि तो प्रपंच निवृत्ति है अति है कारण जो विद्यमान है प्रपंच निवृत्त है अनात्यंतिक नहीं आत्यंतिक कारण है प्रपंच बनेगी आत्यंति के निवृत्त नहीं होगी यदि कारण है और कारण यदि एकत्रित है तो अद्यन प्र आतंक अद्य असंभव है ये शंका होती है मंच कारणाधीन स्थान प्रपंच अस्त प्रपंच कारणाधीन हो वास्तव है इस नया एक वैशेषिक कल्पना करते संख्या आदि वास्तव प्रपंच कारणाधीन परमाणु तो तो से अथवाधान एक तो नस न वस्तुतः प्रपंच से कल्पित है वस्तु होता कल वस्तुतमीय नेहना किंचन स्पष्ट्रुति करती ब्रह्म में नाना नई न प्रपंच से मै विद्यमस्तुत्म उदाहरणाभ्याद माया से विद्यमे प्रपंच वास्तव वस्त वस्त वस्त में वस्तुतमें जो उदाहरा प्रतिदन करते हैं नास्तमीय नहीं रज्वाम भ्रांतिबुद्धिया कल्पित सर्पो विद्यमान सन विवेक निवृत रज्वा भ्रांतिबुद्धिया भ्रांति काल में भ्रम ज्ञान से कल्पित होता है सर्प उसको प्रातिभा नहीं पश्चात नहीं प्रतिभा समय दीक्षा केवल कल्पित सर्प ये जो रज में कल्पित सर्पे वो विद्यमान होकर के निवृत्त होता है विवेक से नष्ट होता है जो विद्यमान ही नहीं तो विवेक से निवृत्त कैसे होगा नहीं माया, नहीं नहीं माया माया बिना प्रयोगता तदर्श नाम चक्षुरुबंधा अपगमी विद्यमान सत्य नहीं पिता इसी प्रकार नहीं व माया माया बिना प्रयोगता माया भी जादूगर ने माया प्रयोग करके जादू देखाता तदस्ना नाम जादू देखने वाले चक्षुरबंधा अपगमी चक्षुरु बंधन करता है माया भी तो उनको दिखता नहीं ये जो कुछ करता है अनुको दिखाता है तो इसी पर माया विद्यमान हुई आगे फिर बंधन निवृत्त होने पर माया के निवृत्ति हुई ऐसा नहीं माया तो वास्तव ही नहीं निवृत्ति नहीं इसके निवृत्ति नहीं हुई ठीक है सर्प ही रज्रांतिया कल्पित भ्रांति काल में सर्प रज में दिखता है तो कल्पित रज सर्प मर्प रजु रेशा एवती दिव्य दिया सर्प नहीं किन्तु रज ही दिवे के ज्ञान होने पर निवृत्त नैव वस्तु तो विद्यते वास्तव नहीं सर्प न निवृत्त होता है कल्पित जब वस्तु तो है ही नहीं तो उसकी निवृत्ति भी वास्तव नहीं बाधित से काल सब तो अभाव है रज में सर्प का बाद हो जाता है अभाव निश्चय बाधित है सर्प तीनों काल में उसका सर्व तो नहीं पूर्व नहीं पश्चात नहीं भ्रांति काल में भी नहीं क्योंकि जब बाध होता है नायन सर्प त्रईकाली का निषेध प्रतियोगी मिथ्या है कभी कोई नहीं कहता ईजानी अयम सर्प न अभी ये सर्प नहीं अर्थात पहले था ऐसा नहीं होता है ये कहता है ये सर्प नहीं था अभी सर्प नहीं आगे भी सर्प नहीं ये बनेगी सरजी तो त्रहकाली का निषेध होता है कालतरे भी बाधित उनसे यही निषेध का नहीं प्रयोग करता माया माया इंद्रजाल शब्द वाचिया तो माया को इंद्रजाल कहते जादू माया बिना प्रदर्शित है जादूगर देखाता दर्थ है पांच सौ स्थान माया दर्शन बताऊ जादू देखने वाले खड़े होकर दर्शन यथार्थ दर्शन है सामर्थ्य उसका प्रतिबंधक जादूगर को चुप्रयोग करता है यथार्थ दर्शन नहीं कर पाते लोग माया की निवृत्ति हुई दर्शन प्रतिबंधक नष्ट हो गया समुत्पन्न सम्यदर्शन तो निवृत्ता सी समपन्न सम्यदर्शन से माया ऐसा नहीं हो वस्तु विद्यम हो तो उत्पाते वस्तुतः माया विद्यम ऐसा नहीं है माया तो वास्तव ही नहीं इसलिए आगे ज्ञान सम्य ज्ञान से माया की निवृत्ति होती यहाद उदाहरण तथईद्वेशाख्य मै मत न प जैसे कि राज्य सरक है, कि जादूगर का जादू दृष्टान इस प्रकार प्रपंच। इधं दीक्षता है दैत प्रपंच प्रपंच है प्रपंच आख्या है। तद प्रपंच आख्याद तपंचाख्यमात्र मिथ्या है न पार नहीं प्रपंच से, से प्रपंच यदि हे ने मिथ्या है तो बौद्ध को यहाँ तक तो पहुँच गए प्रपंच नहीं तो कुछ ही नहीं शून्य और कुछ नहीं शून्य ही ते असि आत्मनक वस्तु नहीं प्रपंच से सत्य अच्छा शून्यवाद से ये है आशंक में तो प्रपंच तथेद प्रपंचाख्य मैं रज्जुव मायावीग्च अद्वैत परमात जैसे रज्जु में कल्पित सर्पभूधार छिद्र दंड जितनी कल्पित सब उसका तो तो असत्व होने पर भी अधिष्ठान रज्जु माया जी द्वारा दिखाया गया वस्तु सब मिथ्या होने पर भी मायावी वास्तव हैज्जुवत्यावीवत माया अद्वैत ठीक ईश्वर प्रपंच जो दिखता है नाम रूपत्मक वो मिथ्या है किंतु उसका अधिष्ठान अद्वैत तत्व परमात्म का ठीक तो है प्रपंच से कालत्रे सत्ताभाव तात्विक अद्वैतम अविद्धम उपचार तीनों कालिक प्रपंच का सत्य नहीं है कल्पित है कल्पित की सत्ता कभी नहीं इसलिए अद्वैतम तात्विकम पार्थिक अद्वैत है कोई तो विरुद्ध नहीं अविरुद्ध पारमार्थिक कोई वस्तु हो तो अद्वैत का विरुद्ध होगा कल्पित तो वस्तु के द्वारा पारमार्थिक अद्वैत का विरुद्ध नहीं होता अविरुद्धम अद्वैतम उपहार करते हैं सिद्धांज तस्म न कचित प्रपंच प्रवृत्व निवृत्त वस्तु कोई प्रभु फिर निवृत्त होता है ऐसा नहीं कोई है नहीं इसकी उत्पत्ति ऐसा है अव्यता अनुपत्ति में आशंके परिहार होते अन्य प्रकार अव्य अनुपत्ति शंका करो के उसका परिहार करते विकल्पो विकल्पो यदि उपदेशादयं उपदेशादयं वादो वादो याते विवर्तेत कलचि उपदेश द्वैत न वादो यदि कल्पित तो विकल्प विकल्प हो। तो होता तो की होती तो नहीं है। उपदेश के निमित्त ये गिरु शिष्य आदिवाद केवल उपदेश के लिए शास्त्र साधक शिष्य शिष्य शिष्य शिष्य उपदेश करने वाला आचार्य शास्त्र यह ये बाधे उपदेशा के निमित्त ज्ञाते दैयि नत्मत का ज्ञान होने पर दिता नीचे दिव्य कारण यदि केतुना तत्व कार्य शास्त्रादेत कल्पित तथा बाधित निवर्तीत न ना, ना, तो तात्व अद्वैत विरोध यदि कैसे हेतु तत्व कार्य शास्त्र शास्त्रादीविक हेतुतः कल्पित तत्वज्ञान का कारण है शास्त्र आदि से आचार्य शास्त्र तत्व कार्य उसे कल्पना होता है कल्पना होती है उसके कारण शास्त्र शिष्य शास्त्र शास्त्र शिष्य शास्त्र आचार्य शास्त्रादी विकल्प ज्ञान के हेतुत्व तत्वज्ञान के हेतु कल्पित हो किसी कारण से यदि कल्पित विकल कलम तथा बाधित कल्पित होने पर बाधित मिथ्या बाधित निवर्त न तो प्रात्क अद्यतम तात्कअ्यतको नहीं कल ता का अद्यत नहीं तत्व तो प्राग्यवस्था तत्वपदेश तो निशास्त्रदेद अनुपय उपदेश उपदेश के निमित्त तो बार कल्पित कब तत्व ज्ञान प्रयाग है अज्ञान अवस्था में तत्वपदेश निमित्त उपदेशा अधिकार से तत्वोपदेश को निमित्त करके भेद अनुवाद किया गया सब ज्ञान इससे कथित तो होता है उसका अनुवाद करके शास्त्र में उपदेश किया गया अद्वित का उपदेश प्रयुते तो ज्ञान निर्वृत्त उपदेश के कारण ज्ञान जो संपन्न ज्ञान प्राप्त हो जाता है न किंचित्वीस्त दैत ही नहीं अद्वैत अवरुद्ध उपदेश प्रवृत्ति ज्ञान में निर्वृत्य ज्ञान जो संपन्न प्राप्त हो जाता है उत्पन्न हो जाता है न किंचितिदीत नाचन कोई द्वैता नहीं अद्वैत अवृद्ध कोई विरोध नहीं पर कल्पित्व तो से अद्वैत का विरोध नहीं होता, से दिली नहीं होता। से नहीं में है कल्पित जल से मरुहमि गिली नहीं होती श्लोक व्यावृत्याम आशंका श्लोक के द्वारा जिस शंका के निवृत्ति होती और इस शंका कहते हैं भगवान भक्ति कारण मानी शास्त्रा शास्त्र शिष्य विकल्प कथम निवर्त्य शास्त्रा उपदेश करने पर आश्चर्य शास्त्र अशिष्य साधक है ये तो प्रत्यक्ष दिखता है विकल्प है कथन निवर्त निवृत्त कैसे होता है विकल्प रहेगा ठीक है नब अनिवृत्त हो न अद्वैत सिद्धि ये विकल्प की निवृत्त नहीं हो शिष्य शास्त्र और आचार्य गुरु है तो फिर अद्वैत कैसे सिद्ध होगा न अद्वैत सिद्धि न तो शास्त्रादि भेद से कल्पित का है और सिद्धांत कहेगा शास्त्रादि भेद कल्पित है इसलिए कोई विरोध नहीं यदि शास्त्रादिद कल्पित होगा तो उसे ज्ञान कैसे होगा कल्पित धूम से, से वही ज्ञान नहीं होता है शास्त्र आचार्य कल्पित है तो कल्पित आचार्य कल्पित शास्त्र से ज्ञान कैसे होगा तो तथा धूमाभा अवध तत्व तो ज्ञान हेतु तो क्या नुपे धूम वही ज्ञान का हेतु किन्तु धूमाभाष कोई तो हृदय से राष्ट्र निकल रहा है धूम नहीं धूमाभा धूम जैसे दिखता है धूमाभा से जैसे वही ज्ञान का हेतु तो नहीं है इसी प्रकार यदि आचार्य शास्त्र ही कल्पित है तो फिर तत्व तो ज्ञान का हेतु नहीं होगा कल्पित से ज्ञान कैसे होगा धूमाभाव यथा धूमाभा वही ज्ञान हेतु न होगा इसी प्रकार कल्पित आचार्य शास्त्र भी तत्व तो ज्ञान हेतु नहीं होगा इसलिए कल्पित नहीं कर सकते और यदि कल्पित नहीं है विकल्प है तो अद्वित नहीं बनेगा ये पूर्व शंका है सिद्धांति का अभिप्राय धूमाभाष से अव्यापक से असद हेतु स्थिति धूमाभाष वन्य ज्ञान का हेतु नहीं है क्योंकि धूमाभाष व्याप्त नहीं वन्य से व्याप्त है धूम नहीं कि धूमाभाष धूमा बहुत आभाष्टी धूमाभाष कोई व्याप्ता अभी धूम जैसे दिखता है वो वनिका व्याप्त नहीं वन्य व्याप्त नहीं वनिका व्याप्त नहीं इसमें गण ज्ञान का हेतु नहीं हुआ व्यापक से व्यापक ज्ञान होता है किन्नु कल्पित से शास्त्र आदि ज्ञान तत्वज्ञान तुम कल्पित शास्त्र आदि से आचर्य ज्ञान का हेतु है कल्पित होने पर भी ज्ञान का हेतु हो सकता है इसमें दृष्टान्त है प्रतिबिंब आदि वक्त प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिम्ब दिखता है नाम कोई वक्त नहीं वो कल्पित है दर्पण में कोई प्रतिबिंब है करता फिर प्रतिबिंब से बिंब की कल्पना होती प्रतिम्ब देखा तो बिंब का अनुच्छ होता है कल्पित प्रतिबिंब, बिंब अनुमान का हेतु ही तत्तात्व ज्ञान का हेतु ही कल्पित प्रतिबिंब, बिंब के तात्विक ज्ञान का हेतु तो तो कल्पित तो तो होने पर भी तत्वज्ञान तो तो का हेतु हो सकता है जैसे प्रतिम्ब होता है ऐसे कल्पित शास्त्र आचार्य तत्वज्ञान तो तो तो तो का हेतु ही उपपन्नम इतुस्तर महा सिद्धांतिका शिष्यः शिष्य शास्त्र शास्त्र अवलो विभाग देख भिन्न भेद तो शिष्यशास्त्र शा, शास्त्री शासक आचार्य शास्त्र विकलो विभाग भेद है मिथ्या है प्रतियोगिता प्रतियोगिता का प्रतीक, जिसकी निवृत्ति होती है निवृत्ति का प्रतियोगि अवस्तित्व है जो निवृत्ति का जिसकी निवृत्ति होगी वह वास्तव नहीं है, अवस्तित्व ज्ञान बाध्यवा ज्ञान से बाद हो जाता है इसलिए अद्वित के विरोधी नहीं शिष्याद विभाग से कल दृष्टाते न स्थित शिष्यादिष्या शास्त्र आचार्यक दृष्टान के द्वारा स्पष्ट करतेकलो विनिवर्तेत यदि कहना चिद्ध क्लिता सैन य होता वस्तुतः तो तो विकल है न्यवत यहाँ प्रपंच मैार्जुस तथा शिष्यादिभेद विकलोप उपदेश निमित्त अयवाद शिष्य प्रपंच माया रजु सर्पवत ये प्रपंच जैसे माया रजू सर्पवत मिथ्या है इसी प्रकार ये शिष्यादि विकल्प भी मिथ्या है शिष्यशास्त्र शास्त्र आचार्य मिथ्या है प्राग प्रतिबोधादे ज्ञान होने के पहले उपदेशात उपदेश उपदेश कल्पता अत उपदेश उपदेश अय उपदेश्यशात्रास्त्र टीका माया विना प्रयुक्ता माया यहां कलता कल यहां सर्पधारादीक तथा प्रपंच रजनी कल्पित है ये प्रपंच सर्वत देश नास्तव तथा प्रपंचेकथ्या हो तो प्रपंच एक है शिष्य शास्त्र कल्पित है आचार्य बिहार अज्ञान ज्ञाक सन्न मिथ्या के पहल कल्पित तो है अज्ञावस अभी मिथ्याय किमित असो कल्प्यते तत्र ज्ञाने के पहले ये विकल्प शिष्य शास्त्र शास्त्र की कल्पना कलना करते क्या उपदेश निमित्त उपदेश कि उपदेश यथोक् विभागवचनम उपस उपदेश्य करके ये विभाग आचार्यशास्त्र शिष्य एक्सार तो उपदेशा अयंबाद उपदेशाद प्राग तो उपदेशा प्राग इव तस्मात ऊर्धव भेद अनुवर्तता तत्व उपदेश के पहले जैसे भेद है शास्त्र आचार्य शिष्य इसी प्रकार ऊर्धव उपदेश के पश्चात भी भेद की अनुभूति हो भेद रहे ऐसा शंका कौन से कहते विरोधी सदभावत्मय भेद का विरोधी तत्व ज्ञान विरोधी होने से भेद की अनुभूति नहीं होगी उपदेश तो ज्ञान निर्वृत्य उपदेश का कार्य ज्ञान तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान निर्वृत्ते संपन्न तत्व तो ज्ञान जो हो जाता है ज्ञाते परमार्थ तत्व तो परमार्थ तत्व तो ज्ञात हो गया परमार्थ तत्व यदि तो ज्ञात हो गया अहम अपने ब्रह्म ज्ञान हो गया दे तो होना अद्वित ब्रह्म देते ही नहीं आज्ञान होगी नहीं होगी तत्त्वज्ञान तत्वसमर्थना मध्यम उत्तम उपदिष्टम् तत्त्वज्ञान के लिए जो समर्थ है मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी उनके लिए उपदिष्ट गया उपद्यात तत्व अभ्यारोपापवादाभ्या अभ्यारपवाद अभ्यारोपापवादाभ्यापंच प्रपंच के निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार किया जाता है अध्यारोप और प्रक्रिया अपवादीय तत्व तो उसका ज्ञान के लिए आकाश आदि अंत में सब मेहनाना करके, करके।, करके निषेध करके एक अद्वितीय तत्व तत्व इत्यादि उपदेश किया जाता है ये पारमार्थी तत्व का उपदेश करने के लिए प्रक्रिया है अभ्यारोप अपने आरोप विश्वसरीय जैसे प्राज्ञा दि आरोप उनका अपवाद नत्व न बहिष्प्रज्ञा करके आत्मा सूर्य का ज्ञान कराने के लिए सबका आधार आत्मा विश्वसरी जैसे आरोप करके फिर निशेध करना अध्यारोक अपवाद के द्वारा पारमार्थिक तत्त्व प्रदेश किया गया जो मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी उनके लिए ज्ञान के लिए इधानी तत्वग्रहण असमर्थान तत्व ज्ञान के लिए जो असमर्थ है वो अधम अधिकारी निकृष्ट अधम अधिकारी नाम आत्म ध्यान विधान आय ध्यान विधान करने के लिए आत्मध्यान विधान आय आरोप दृष्टि एवं एवं अवस्तभ्य व्यास है आरोप दृष्टि का आश्रय करके व्याख्यान करते सबसे श्रेष्ठ साधन है विवेक श्रवण मनन निधिध्यासना ये अंतरंग साधन है इसमें जो असमर्थ है उनके लिए उपासना ध्यान कहा जाता है नहीं जानकर बहुत तो लोग कहतेवन तो करने के हम तो ध्यान करते ध्यान वो तो ध्यान करते ठीक है किंतु वो उत्कृष्ट साधन नहीं जो तत्व तो ज्ञान के लिए असमर्थ है विचार में असमर्थ है इनके लिए उपासना ध्यान साधन तत्वित है अत्यंत बुद्धिमान दिया वा, सामग्रिया वाक्य संभवात यो विचार न लभते ब्रह्मोपासित तो स्विशम पंचदश में कहा गया जिसके बुद्धि अत्यंत मंद है अत्यंत बुद्धिमान व्याज वा सामग्रीवाद्यसम्भवाद सामग्री है विचार के लिए आचार्य शास्त्र सप्तः आचार्य शास्त्र के प्राप्त नहीं होने पर विचार नहीं, तो नहीं, नहीं कर पाता है ये विचार नाप्त नहीं करता है ये विचार नहीं कर प्राप्त नहीं कर पाता है बुद्धिमान देव अथवा आचार्य प्राप्त नहीं है तो वो उपासना करे तो उसके लिए अधिकारी के लिए ध्यान कहा गया आरोप आरोपदृष्टिमे अवस्तभ्य वाच्यस्थ अभिधेय वाक्य में वा अभिधेय प्रधान ओंकार चतुष्प आत्मे की व्याख्या अर्थ है वाक्यर्थ है प्रधान जिसमें ओंकार ओंकार का वाक्यर्थ विश्वतेजस प्रधान को प्रधान विश्वतेजस को प्रधान करके ओंकार चारिपादे आत्मा ओंकार का चारिपाद मात्रा और आत्मा का चारिपाद का व्याख्यान किया गया त्मा अध्यक्षर मंत्र स्वयं आत्मा अध्यक्षर यहमा अध्यक्षर अक्षर को विषय करके स्थित ओंकार आत्मा ओंकार है अक्षर के विषय करके लक्ष्य करके स्थित है वो अभिमात्र ओंकार अभिमात्र मात्रा को लक्ष्य करके स्थित पादा मात्रा पाद आत्मा के पाद और ओंकार के, के, के मा, मात्र समान है आत्मा के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पाद ओंकार के अम और चतुर्थ है पादे मात्र है परस्पर समान है ओंकार के मात्र कौन अकार उकार मकार आत्मा का जैसे विश्व जैसे है पाद बताए आत्मा चतुर्थ पाद कौन को पद्यते ज्ञान का साधन है है पद्यते इसी प्रकार अकार उकार मकार थे, थे आवी। और कि अमात्र शुद्ध कहेंगे टीका में अभ्यक्षर व्याको आत्म अभ्यक्षर अभ्यक्षर की व्याख्या है अक्षर अभी अभान प्राधान्य वर्णमाध्यक्षर अक्षर को अधिकार करके करके करके करके आरंभ विषय लक्ष्य अधिकृत्य आरंभक अभी विषय करके अथ अभिल्य अक्षर को विषय करके लक्ष्य करके अभिधान प्राधान्य शब्द प्रधान्य वर्णमाध्यक्षर शब्द प्रधान वर्णना करेंगे तो अक्षर अध्यक्षर हो जाएगा ठीक है अध्यक्षरण किम पुनः सदक्षर कौन सा अक्षर है जिसे अक्षरों को विषय करके आत्मा का आत्मा की वर्णना की गई इस प्रश्न पूर्वकदक्षरम इतिहास ओंकार स्वयं आत्मा अध्यक्षरण ओंकार अक्षर कौन है ओंकार है तस्वीर विशेषण्तर दस ओंकार का अन्य विशेषण दिखाते हैं को पहले का दूसरा विशेषण दिखाते हैं सोय ओंकार है, पादश प्रविभ्यम अभिमात्र पाद विभाग जब करेंगे वो अधिमात्र होता अधि है अभिमात्र का अधि मात्र अधिकृत्य वर्तते के अधिमात्र मात्रा को लक्ष्य करके विषय करके चित है तो अभी मात्र हो ओंकार टीका नहीं आत्मा ही पादश विभज्य पुनः ओंकार जब तिथत आत्मा विभाग हो विभक्त होता है ओंकार तो मात्रा प्रथम द्वितीय तृतीय इस प्रकार होता है तब प्रथम पादश विभज्य मानव अभिमात्र ओंकार तो का पाद से विवाह करके किस अभिमात्र होगा ये पृछती पूर्वी कथम ये प्रश्न है उसका उत्तर ठीक है पादान मात्रा से एक अविरुद्धम आत्मा की पाद ओंकार की मात्रा एक ही है अविद्धम आत्मनो ये पाद से मात्रा आत्मन का जो पाद है ओंकार के मात्रा है प्रथम द्वितीय तृतीय पाद विश्व तेज शे अकार उकार, मात्रा है? अकार उकार, उकार, उकार, उकार पादाना का मत कौन विशेषस्य उख्य अकाराख्य विशेष निगमती पादान मतरा मध्ये अकार उपकार मकर तीन पाद और विश्वतेजस्व प्राजा तीन पा तीन मात्रा अकार उकार मकर तीन मात्रा विश्वतेजस् तीन पा और अभी नहीं कहते पादना मत्र मध्य विस्वाख्य विशेष विस्वाख्या दीर्घाने विश्वाख्य विशेष विशेषस्य अकाराख्यशेष अकाराख्य विश्व जो विशेष पाद आत्म का ओंकार के अकार नाम विशेष अकाराख्य विशेष नियम विश्व अकार तशेषन क्रीय विशेष निम क्या जागरतस्थन वैश्वान अकार प्रथमा मात्र आपतेराधि जागरी स्थान यहाँ जागरित स्थान वैश्वान जागरित अवस्था में उसका वैश्वान हो गया अकार ओंकार का प्रथम मात्रा प्रथमा मात्रा ओंकार की प्रथम मात्रा जो आत्मा के प्रथम पाद है वैश्वान ओंकार की प्रथमा मात्रा है आपतेर आदि दोनों समान क्यों है सबका व्यापक है वैश्वान भी सर्वव्यापक है और अकार सर्वव्यापक है अकार भी सर्वासि स्वभाव तो अकार पूर्वक है इसलिए और आदिमतवा जो विकल्प जो सामान्य बताया आपते आदिमतवादा इस प्रकार तो जो उपासना करता है आप सर्वान कामान आप गुण से उपासना करता है तो उसके गुण के अनुसार फल सब काम को प्राप्त करता है काम्यंते तो काम सब काम काम्य वस्तु को प्राप्त करता है और आदिन तो गुण से जो करता तो से उपासना करता है आदिश होती श्रेष्ठ होता है तब महापुरुष प्रथम होता है यह एवं वेद जैसे उपासना करता है टीका नहीं विश्वाकार एक सादृश्य सत्य आरोपयुम शक्यम विश्व विश्व और वैश्वान में व्यस्टि समष्टि भेद विश्व है व्यष्टि अभिमान वैश्वान समस्ती अभिमान पर यह व्यस्टि समष्टि में एकत्वता है विश्वाकार ये हो विश्व और आकार आत्मा के प्रथमता विश्व ओंकार के प्रथम आकार दोनों में एकत्व एकत्व साध्य से सत्य आरोपी है दोनों में एकत्व का आरोप करेंगे एकत्व आरोप करने के लिए कोई साध से होना चाहिए अन्यत्र सत्य व तस्मिन आरोप क्योंकि जहां आरोप होते हैं करते हैं वहां कोई साधस्य रहता है सर्व का आरोप होता है तो दीर्घत्व आदि कुछ वहाँ साध्य में रज का आरोपित तो होता है प्राकृतिक अन्य स्थल में सत्य व तस्मिन तस्वीर साध्य साध्य होने पर ही आरोप होता है तो यहाँ भी विश्व और अकार में कोई साध्य होने पर एकत्व का होगा तथा चंत आरोप प्रयोजक अकार और विश्व में एकत्र आरोप करने का प्रयोजक का सादृश्य कारण क्या है जागरितन ये अकार प्रथमा मात्रा जागरितला वैश्वर ज प्रथमात्र है अकार कम ये प्रश्न किस सादृश्य से सामान्य उपन्यास पाराम अवतारे की सामान्य उपन्यास साद उपन्यासन परि का अवतारण करता है सिद्धांति आता तो है आपते आपते आप व्यक्ति और कारण में सर्वाक ये व्यक्ति है कार्य की व्याप्ति है अविश्वर की व्यक्ति अकारन है व्याप्ति में अकारस्य जनक अकार के, के से कथन करके स्पष्टीकरण करते अकारन अकार अकार सर्वाग्रुति ऋग्वेद में समय अकार भी सर्वाग सौ वाग अकार अध्यात्माधिधिद पूर्व मुक्त अध्यात्म विश्व अदैविक वैश्वान पहले एक कहा गया तो उसको उपेक् स्वीकार करके विश्व वैश्व्या वैशानर है जगदव्यापक है श्रुतिवस्तमें जगद न स्पष्ट है श्रुति का स्पष्ट करते भगवान तथा वैश्वानर न जगत विश्वकार सेवा एक वैशाणक द्वारा संपूर्ण जगद्वे श्रुति प्रमाण तस्या हवै तस्म वैश्व ये वैश्वान का श्रतेज द्विलोक मूर्ध है श्रुति पाद इद्रह्मांडव्यापक वैश्वासना शांतग्न इत्यादिश्रुत ठीक है किंच सामा वाच्यवाचको एक आरोप नवती तौरेक से प्राय उतः द्वितिया छादृश के द्वारा ही वाच्यवाचक आरोपित नहीं दोनों एक पहले कहा है अभिधान अवधेर एक तो अवचान अभिधान वाचक अभिधेवाच्य शब्द और अर्थ एक ही पहले कहा गया है साम्यंतरना एक सादृश्य हुआ वैश्वर और वो अकार में आपके दूसरा सादृश्य साम्या आदिअस विद्यति आदिमत आदिमत आदि विद्युत आदिमत आदिवाला है अकार भी आदिवाला है वैश्वान भी आदिवाला यथव आदिमत अकाराख्यम अक्षर अकार नाम अक्षर आदिवाला है प्रथम है तथे वैश्वर वैश्वरीद मैसानर श्रीनगर ईश्वर विश्व ठीक है नहीं। तदे स्फुटीकरण तथा उकार मकारस्थयपेक्ष प्रथम पाठा आदिमत्त अकार से दस्त अकार आदि से अऊ मे वर्ण में उकार उरा, उरा, मकार केपेक्षा करके प्रथम पाठ अकार इसमें विश्व पुनदिमत्त तेजस्व प्राजों अपेक्ष आद्य स्थान में वर्तमान होता आदित्य विश्व तेजस्व प्राज्ञ प्रथम स्थाने जागृत स्थान में प्रथम स्थान में वर्तमान होते आदिवाला अचारिज्य से तीनो वर्ण में आदि है विश्व विश्वकर तीन पद में आदि है उक्त से सामान्यार से फलम दस सामान्यार हो गया आदिमत्व इसका फल दिखाते आदिश अदीमतकार तथे तस्मा सामें अकार वैश्वर से फलश से, फल से वैश्वरदार एक तो आते अथवा द्वित सादृश आदिमत्व आदिम्वाद अकार अकारत्व वैश्वर से वैश्वर्द अकार इकम्थम इत साम्वार तौर उच्य दोनों साधस्य के द्वारा अकार अक्षर के साथ आत्मा की प्रथम पात्र वैशाण का एकत्र क्यों कहते हैं तो उसका उत्तर तब विज्ञान सफल उसका उपासना सफल है इस उसना करने से फल है सूचने कहा गया तब एकत्रित तब एकत्व विधह फल माह अकार और वैषाण में एकत्र उपासना ध्यान करने वाले का फल है आपने तभी सर्वान तो काम्य वस्तु को प्राप्त करता है आदि ही आदि ये प्रथमस्त महता महापुरुष महा में प्रथम होता है भवति आदिश्चद यथम एक वेद ऐसे अकार और वैशाण का एकत्र जो जानता है उपासना करता है ध्यान करता है तदात्म होकर के तत् होकर के ध्यान करता है तब इसके फल है सब काम्य वस्ते प्राप्त करता है एक दूसरा है फल है महत्म आदि बहुत तो दो प्रकार फल के जो है टीका में साध्य विकल्प आदि वो फल विकल्प जिस साध्य को लेकर के ध्यान करता है उसको उस फल प्राप्त करता है साधस्य दो है एक आपते है आपती गुण विशिष्ट का ध्यान करता है तो आपने त्यविशर्वान्न का ना और आदिमत गुणों को लेकर एकत्र ध्यान करता है तो प्रथम स्वयं होती उसे फल द्वितीय पादस्य द्वितीय से एक व्यपद्य जैसे आत्मा के प्रथम पाद और ओंकार के प्रथम मात्रा अकार एक हुआ इसी प्रकार आत्मा के द्वित पाद तेजस ओंकार के द्वितीय मात्रा है उकार ये दोनों में एक कथन करते स्वप्न स्थान तेजस उकारो द्वित स्वप्न स्थान ये तैजस से सपनस्थन स्वप्नस्थनवाला सपने में अभिमान करने वाला तेजस है व्यक्ति सूक्ष्म सर अभिमान तेजस है समस्ती सूक्ष्म अभिमान हिरण्यगर व्यस्ति समस्ती अध्यात्म अधिदेव दोनों एक है पहले कहा गया आत्मा के द्वित पाद हो गया तेजस ओंकार के द्वितीय अक्षर हो गया उपार्वित मात्रा ये तेजस ही उजस एक ही। से है उसमें सादृश्य कहते हैं उत्क्र साध उभय दो दोसी उत्कर्ष अकार के अपेक्षा उकार उत्कर्ष और विश्व के अपेक्षा तेजस उत्कर्ष उत्कर्ष एक कहते है और दूसरा हेतु तो उभयत्व तो आदवा उभय संबंधी अकार और मकार के बीच में उकार है विश्व और प्राकि के बीच में है तेजस तो उभयत्व तो आदवा दो प्रकार सामान्य है और उपासना ध्यान का भी फल है दो प्रकार जो उत्कर्ष गुणयुक्त को लेकर के उत्कर्ष से साधस्य को लेकर एकत्र उपासना करता है उत्कर्ष हवे ज्ञान संतति ज्ञान संतति को बढ़ाता है और जो उभय होता है समान से उभय उत्तान संत सब्रम्हविद कुलती कुल अब्रम्भविद न होती उसके इस परंपरा में अब्रम्हित ब्रह्मज्ञान होते हैं एक उपासना करता है यह एकत्त वेद विसर्गन यथा प्रथम पाद प्रथम आत्र से एक पुरस्कृत आत्मा के प्रथम पाद ओंकार की प्रथमात्रा दो एक साब्य के लेकर कहा गया एकत्व उत्तम सामान्यम पुरस्कृत सामान्य है सादस्य सादस्य को सामने करके के के कारण एकत्व तो कहा गया तथा उसी प्रकार तो द्वितीय पाद से द्वितीय मात्रा से एकत्व अपना एक तो तो तो एक के द्वितीय पाद तेजस्व ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार दोनों में एकत्व सत्यव सामान्य वक्तव्य दोनों में साधस्य होने पर करना पड़ेगा तद अभाव तद नहीं होगा तो दोनों में एकत्व आरोप होगा इस अभिपाय से पूछता है पूर्व के सामान्य है तैय उ की साहोपन्यासपूर्वको साधय कथनपूर्वक आरोप सिद्ध करता है सिद्धांति आकर्षा अकार से व्यापक उत्कृष्ट स्पष्ट कथम तस्कार उत्कर्ष बन्य शंका अकार सर्ववाग व्यापक है पहलाया अकार सर्वाव्यापक व्यापक होने से वो सर्वाक व्यापक होने से अकार तो उत्कृष्ट होना चाहिए स्पष्ट है उससे उत्कृष्ट कैसे उपकार होगा उत्पाद बन्य से तह तो बन शंकाशिक अकाराद उत्कृष्ट इव उपार अकार से तो उत्कृष्ट जैसे उपाय वस्तुतः अकार सर्वाघ व्यापक होने से उत्कृष्ट होना चाहिए भी फिर भी उपकार में उत्कृष्ट एवं उत्कृष्ट देते अकार उत्कृष्ट ही सर्वाग व्यापक है फिर भी ओंकार के मात्रा का जो पाठ करते, करते अकार उकार मकार पहला आकार है पाठक्रमा उत्कृष्ट वत्व औपचारिकम क्रम से पहला आकार उसके बाद उकार उसके बाद मकार उसके पश्चात होने से उपकार से आगे मकार और कारण आगा सूल सूक्ष्म कारण उत्कर्ष वक्तम उसमें उपकार उत्कर्ष औपचारिकम गौण प्रयोग इसलिए युवकार से अम अर्थम उपले थे भगवान भाग्यकार ने इसे कहा उत्कृष्ट युवक युवकार ही इसी अर्थ को दृढ़ करता है कि वस्तुतः उत्कृष्ट नहीं उत्कृष्ट का आकार ही तो उत्कृष्ट है उसमें औपचारिक गौण प्रयोग है पाठ्यक्रम से पहले आकार आया आगे है उपाराया उत्कृष्ट है यथा अकाराद उपार से उत्कर्षित अकार के अपेक्षा उत्कर्ष उपाय उत्कर्ष दिखाया तथा विश्वास से उत्कर्ष वर्ष गया विश्व के अपेक्षा तैयस नहीं भी उत्कर्ष करना चाहिए सूक्ष्म ने स्थूलाभिमानी ने सका उत्कर्ष से अधिक ये कहते हैं तैजसे सूक्ष्माभिमानी विश्व स्थूलाभिमानी स्थूलाभिमानी की अपेक्षा सूक्ष्माभिमानी उत्कर्ष तेजसाभि उभत्वाद तो तो तो ते तो हो गया उत्कृष्टाद दूसरा हेतु उभय ठीक नहीं उभयत्वाद्वा तेजस न प्रत्येक उभयम उभय होगा उकार तो एक है तेजस भी एक है उकार उभय कैसे होगा तेजस उभय कैसे होगा एक से उभय के व्याघात एक उकार एक है उभय कैसे होगा उभय तो दो वर्ण में तो उभय होता है वो अवयव जिसका संख्या अवय तय होता है उभा तो उधा नित्यम उभय शब्द से तय को उभय बनता है तय परे होता है तो दो अवयव वाले को उभय कहेंगे तो उकार तो एक ही हो तेजस भी एक है तो उभय कैसे होगा उभयुग तो व्याघात होता है आशंका व्यापार होती सुनी अकार मकारोर मध्यस्थ उकार उभय के मध्य में अकार और मकार के मध्य में उज्ञ के मध्य में तेजस इसलिए इसको उभय का मध्यस्थत्वाद उकार और उभय भक्तम ये सामान्य उभय का से तो उभय भक्तम उभय भाग मध्य में स्थित होते प्रथम के साथ संबंध है उत्तम अंतिम के साथ संबंध है उभय यही उभय है उभय को उभय काव्य ये दश्य है तस्मा तय एक सक्यम आरोपयुम जो न उकार मध्यस्थ है तेजस्वी विश्व प्राज्ञ के मध्य में स्थित है इसे तयो तो होकर उकार और तेजस एवर एक आरोपयुम सक्य नहीं एक आरोप है ये सामान्य नहीं अत उभय तो तो से एक ध्यान तो ये से। ये, ये इसलिए ग्राह्य उपासना करनी चाहिए सफल उत्कर्षति हवी ज्ञान, ज्ञान संतियों ज्ञान के उत्कर्ष करता है टीका में ज्ञान संतते नाम ज्ञान संतिक का उत्कर्ष, ज्ञान का प्रवाह लगातार चले उसमें उत्कर्ष क्या है तस्या तस्या तस्या है, आवेदन, कुछ तस्वेदन तस्पद मतलब संति किसी की निमित्त से संतिक का भेद आवेदन भेद नहीं होना भेद का ज्ञान संति प्रवाह लगातार चले किस निमित्त से उसका भेदना नहीं हो विच्छेद ही हो तदुत्कर्ष ध्यान कर रहे हैं ध्यान के प्रा चल रहा है तरह प्रत्येकता न्यान लगातार चले पहले तो धारावत मध्य में विच्छेदन ही हो विच्छेदन हो तो संतति का उत्कर्ष है तो ज्ञान संतति का उत्कर्ष हो तस्यात्र कमित्ता भेद आवेदन भेद विच्छेदन ही ते कथम फलग्चन अभी बीष्ट में होगा फलवती कैसे होगा शेष से विज्ञान संतति ज्ञानसति विज्ञान संतति प्रवाह को बढ़ाना, यही है इसका। प्रकटय भाष्य में सामन तोल्य मंत्र में आयाता सब ज्ञानसति बढ़ाता है सामना सामन होता है मतलब तुल्य मित्र पक्ष से व शत्रुपक्ष नाम अप्रदृश्य होते जैसे मित्र लोग देश नहीं करते शत्रुपक्ष का भी अप्रदेश के विषय नहीं होता ठीक है सादृश्य भेद नग मावेद्य दो फल का एक ज्ञान संति बढ़ाता है दूसरा है समान होता है अप्रदृश्य होता दो प्रकार जो फल कहा गया सादृश्य भेदना एक सादृश्य पहला सादृश्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट सादृश्य को लेकर ध्यान करता है तो उत्कृष्ट वे ज्ञान संति और उभय तो, भाग को तो लेकर करता है तो उभय पक्ष के समान होता है ये फलपन के विविध सादृश्य पल्ते तो एकत्व तो विज्ञान फलना और दोनों प्रकार सादृश्य के कारण एकत्व तो ज्ञान ध्यान करता है उपार और तेज का एकत्व तो ज्ञान करता है ध्यान करता है ऐसे ज्ञान का उपासना का फल कहते हैं अस्य कुले कुले ये से जो ध्यान करता है के साथ ध्याता एक हो जाए ऐसे चिंतन करता है ध्यान करके पूरा तब तो ध्यान हो जाता है तब तो इसका फल है अस्य कुले अग्रमती भद्रं कर्णी सुनयान देवा भद्रं कश्य श्री रंग सुशे नशे मदेविपरा मोदशवा षस्ति महापूषा विश्वदार स्वस्ति नियोषि बृहस्पतिदा ओम शांति शांति शांति शंकर शंकरचार्यव पाद सूत्र वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वर पुरात्मे मूर्तिभागिने यो व्योम बद्राक्ष दक्षिणा नमः ओ शांति शांति शांति